हुँ। हुँ। अब शुरू हो रहा है तैतालीसवी कार्यक्रम उन्होंने कारिका में कहा पुरुषार्थ हेतु कम निमित्त नैमित्त भेदेन प्रसंगेन। निमित्त कार्य किया था धर्माधर्म और उससे जाय जायमान जो नैमित्त का था जो उसके शरीर आदि उसी पर ये कहने जा रहे हैं कि निमित्त नैमित तो अभी साफ साफ उस कारिका में निमित्त से क्या लिया जाए कारिका से प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे हैं निमित्त नैमित्त कंटा विभाजते हैं निमित्त तो क्या निमित्त है क्या नैमित्तिक है इस बात का विभाग पूर्वक कह रहे हैं निमित्त क्या है और उस निमित्त से जाए नैमित्तिक कौन सी वस्तुए हैं उन्होंने सापल्य गमित धर्मादी नैमित्तिक जो शट कौशिक शरीर जो तीन माता अतीन पिता से आने वाली जो वस्तुएं है तो उनको क्या कहाता शट कौशिक माने छह चीजें माने माता से लोम लोहित मानसानी पितृता स्नायु अस्थि और मज्जा इससे बना जो इसका नाम शरीर का शट कौशिक इसलिए शरीर का नाम है तो सर्वप्रथम जय हुआ नैमित्तिक उसी निमित्त और नैमित्तिक का विभाग तैतालीसवीं कारिका में ईश्वर कृष्ण कर सांसि का भावा प्राकृति का वैकृति धर्म आद्या दृष्टा कर्णश्रय तो सबसे पहले कह दिया सांसिद्धि का स्वभाव सिद्ध सांसिद्धिक मान्य होता स्वाभाविक स्वभाव सिद्धा उन्होंने दो प्रकार के उन्होंने भाव कह दिया एक व्ययकृत एक सांसि तो वह जो उन्हीं का नाम हुआ स्वभाव जो सिद्ध का ही नाम है प्राकृतिक इसलिए उन्होंने लिखा सांसिद्धिका का अर्थ करते है आचार्य स्वभाव सिद्धा अर्थात पुरुष एक हुए पुरुष प्रत्न साध एक स्वाभाविक होता है एक कुछ लोग परिश्रम से सिद्ध करते हैं किसी किसी का ऐसा होता है कि पुस्तक पढ़ते ही ज्ञान हो जाता है किसी किसी का दो साल बाद तो परिश्रम सिद्ध होता है इसीलिए उन्होंने कहा दो प्रकार का संस्कृति है दो प्रकार में भाव बांटने जाना धर्म ज्ञान वैराग ईश्वर जितने हैं, इनके निमित्त रूप जो कार्य हुआ निमित्त है ये कहाण आश्रिता मान बुद्धि आदि में आश्रित है ये भाव दो प्रकार के एक सांसि भाव है आ एक है हमारा प्राकृत मन सां सिद्धिक का मन स्वभाव सिद्ध और एक पुरुष निप्रय साध्य है अतः स्वभाव सिद्ध का नाम है प्राकृत और प्रयत्न साध्य का नाम है वही कृत वही सांसिधिका का वर्जते प्राकृतिकाहकृत वो क्या है प्रयत्न साध्य, है। धर्म हम अपने प्रयत्न से सिद्ध कर सकते हैं धर्म ऐसी चीज है धर्म पाप पूर्ण क्या कर हैं हम अपने प्रयत्न से साध कर सकते श्री इनका नाम फिर उन्होंने कहा जो प्राकृता नाम धर्मादि वही उनका उदाहरण दे रहे हैं आगे लिखेंगे दृष्टा करण कुछ तो करण के आश्रित हैं और कार्य माने जो शरीर करण कौन हो गया निमित्त उसके आश्रित हैं और कार्य माने जो शरीर उसके आश्रित हैं कलल आदि तो सबसे उसी की व्याख्या करने जा रहे हैं वही कृता विकृतिता नैमित्तिका शब्द का अर्थ किया नैमित्तिक माने पुरुष प्रयत्न साध्या एक तरह का प्राकृता हा, हा। प्राकृत का मतलब है स्वाभाविक वह स्वाभाविक जिसका नाम है सांसिद्धिक भाव सांसिधिक कहिए स्वाभाविक कहिए जैसे दो प्रकार के महर्षि होते हैं एक ये बताने जा रहे हैं कि स्वतः उनमें ब्रह्म बोध स्फुरी होता है एक मनन ध्यान के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं तो जो मनन ध्यान के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं वो क्या हो गए प्रयत्न साध हो गए और कुछ स्वाभाविक है इस उसी प्रकार ये लिखने जा रहे हैं प्राकृतिका प्राकृतिक सांसिद्धिक भावा यथा स्वर्ग माने मे जब स्वर्ग के सृष्टि के आदि में भगवान कपिल थे ये स्वाभाविक इनमें ज्ञान था इन्होंने प्रयत्न करके ज्ञान नहीं किया तो ये कौन वाले कहलाएंगे सांसिधिक भाव प्राकृत भाव वाले कहलाएंगे यथा स्वर्ग आदि विद्वान माने प्रथम विद्वान भगवान कपिल महामुनि जो भगवान कपिल महामुनि में जो धर्म ज्ञान और वैराग्य जो ऐश्वर्य थे ये स्वभावता में प्रकट हुए थे इसलिए यहाँ वाले धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य जो चार हैं सात्विक ये क्या कहलाएंगे स्वाभाविक कहलायेंगे प्राकृतिक कहलायेंगे स्वभावता कहलाएंगे वही कर था। सरगादु आदि भगवान कपिल महामुनि मुनि क्या किया धर्म ज्ञान बैराग ईश्वर संपन्न प्रादुर्भू भगवान स्वयं जो कपिल थे जब पैदा हुए उनमें स्वता ही धर्म ज्ञान बैराग ईश्वर ही था स्वभावता तो ही था वो अलग से उनको प्रयत्न सिद्ध नहीं किया भगवंती वही कृतिका जो वही कृत है जो यहाँ तक जिस जिस जी थे तो बाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो लोग कहते हैं कि वो क्या के काली प्रासना की उपासना की उपासना के बाद क्या किए अपनी जीव चढ़ा दी उसी से क्या होगा गए इतने बड़े विद्वान क्या हुआ प्रयत्न साध्य होगा वही कहने जा रहे हैं और वही प्राकृतिक भाव असान सिद्धि का वो अतः कपिल महामुनि को तो प्रादुर्भवंती वही कृत माने असान सिद्धि का अतः प्रयत्न साध्या जो प्रयत्न साध इन्होंने लिखा नीचे कि भगवान अधमा अधमाना की भगवाना धर्म आदि वाल्मीकि दृष्टान्ति नीचे ठीक है कि वाल्मीकि प्रयत्न सिद्ध क्या थे साध्य हुए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान हुआ प्राकृतिक भाव आसान सिद्धि कहा उभया अनुष्ठान उत्पन्ना यथा और दोनों अनुष्ठान से मैंने धर्मादि भाव एक प्राकृत एक अप्राकृत इन दोनों से जायमान मान स्वाभाविक अस्वाभाविका इन दोनों इनको लेंगे उभयानुष्ठान अनुष्ठान उत्पन्न कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ क्या है प्रत्न उनसे उभयानुष्ठान उभ्या, अनुष्ठान उत्पन्ना यथा प्राचित सब प्रभती नाम ये सब प्रचेत कथाएं महाभारत में भागवत में ये दोनों क्या कुछ उनमें स्वाभाविक है और कुछ प्रयत्न साध्य है क्या है वही रहे हैं प्राचेतस प्रभती नाम महर्षि नाम जो प्राचेतस प्रभृति जो महर्षि थे उनको किस प्रकार से ज्ञान अवैराग्य हुआ यह उनको कुछ किस में अनुष्ठान किए और कुछ उनमें स्वभावता था ऐसे कौन थे तो अब प्रचेत की कथा आती है देवी क्या नाम भागवत में वो महसी हैं एवं अधर्म अज्ञान अवैराग अनयाण्यपी इसी प्रकार कुछ में स्वाभाविक पाप पूर्ण रहता है कुछ अनुष्ठान से गलती से करते हैं तो राक्षस आदि योनी में क्या में स्वभावता रहता है इसलिए का एवं अधर्म अज्ञान अवैराग अनयाणपी इसी पर उनको भी समझना चाहिए एते कु दृष्टा ये सब कहा रहते हैं तो उन्होंने कहा एते भावा कुत्र दृष्टा जो अधर्म है अज्ञान है अनैश्वर्य सबके भाव के कहा पर हैं तो उन्होंने कह दिया कर्णाश्रय कर्ण क्या है बुद्धि तत्व कर्ण का अर्थ क्या ये बुद्धि में ही सब रहते हैं मैंने धर्म अधर्म सब क्या अध्यवसाय बुद्ध धर्म ज्ञान अविधा कहीं ये किसमें रहते सब आठों बुद्धि में रहते यही हो गया कर्ण इसलिए कहाणम बुद्धि तत्व कार्य क्या है शरीर तो करण में क्या रहते हैं ज्ञान बिधा कर ईश्वर धर्मा धर्म ये सब कहा रहेंगे बुद्धि में और शरीर में रहेगा वो गलना कलल है ये सब किसमें रहेगा बुद्ध बुद्ध है ये सब शरीर में अतः कार्यम शरीरम तदा श्रय तस् अवस्था माना उसकी जो शरीर की जो अवस्था है क्या शरीर की अवस्था क्या क्या शरीर में होता है तो बताया कललाद्याश्रिता शरीर में कार्य है नैमित्त और कारण कौन हो गया निमित्त निमित्त कौन हो गया बुद्धि में रहने वाले धर्मा धर्म और उनका कार्य क्या हो गया शरीर उस शरीर में क्या चीजें रहती हैं तो उन्हें कललाद्या आश्रिता कललाद्य जो आशित कौन रहता है कार्याश्रया कललाद्या उस कर्ण का जो कार्य था हमारा शरीर उस शरीर में कललादि रहे तो कौन चीजें कललादि वो लिखने जा रहे हैं कैसे कैसे होता है थोड़ा सुंदर कहते कैसे गर्भ में बालक बनता है कैसे वो शरीर में रहता कललम एक कलल रहता है एक बुधबुद्ध है एक मांस है और एक पेशी है एक करण कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर, करं, है और दूसरा प्रत्यंग व्यू है इतनी चीजें गर्भस्थ शिशोह गर्भस्थ शरीर में आ जाती हैं। उसका बड़ा सुंदर यहाँ लिखते हैं नीचा टीका कि पहले कैसे चलता है तो गर्भस्थ ऋश में पहले नंबर एक में क्या उतक्रम से उत्तर उत्तर वाले आते हैं जंतु के शरीर में परिणमित तो होता है ये इतनी चीजें कहा रहती हैं गर्भस्थ में कलल बुद्ध मांस पेशी करुण्डोंगम प्रत्यंगम और व्यूह इतनी चीजें गर्भ में रहती गर्भस्थ शरीर में आती है कैसे है तो उन्होंने कहा उसके बाद या हुआ या परिणाम होगा क्या होगा हमारा उसी के द्वारा फिर वो जब गर्भ से बाहर आता है जंतु उस शरीर के परिणाम में पहले बाल्यावस्था आती है फिर किशोरावस्था आएगी ये सब आएंगी पहले गर्भ के अंदर ये चीजें क्या क्या है कलल पहले होता है उस कलल से थोड़ा आगे जाकर नीचे लिखते हैं कलल क्या चीज है वीर रज रजस्रो, रजसोर मिश्री भावा कलन क्या है माने पति पत्नी का जो वीर और रज उसका मिलना है पहले नंबर में कलन उसके द्वारा कुछ जब बढ़ता है उसमें जो बर्तूला काल हो जाता है उसको बोलते हैं बुधबुद्ध उन दोनों का जब बर्तूला काल गोलाकार होगा तो बुधबुद्ध हो जाएगा और उसके बाद जब मोटापन और घनी भाव का नाम मांस और पेशी मांस कोसी भाव रूपा भाग और जब कड़ा भाग जब मांस रखा उसका नाम पेशी रखे है करंडहा तो और ज्यादा कठिन हो जाना वो हो जाता करंड भागा सर्वथा पूर्णत्म अंगानाम अंग प्रत्यंग व्यूह जब उसके लड़के के संपूर्ण अंग आ जाते हैं उसका नाम है अंग प्रत्यंग व्यूह और संपूर्ण अंग संपन्न हो जाता है गर्भ में इतनी चीजें शुरू होती हैं कलल से शुरू होकर है कलल है बुधबुद्ध है मांस है पेशी है करंड है अंग प्रत्यंग और व्यू है ये गर्भ में रहते हैं इस शरीर में स्थूल शरीर में ततो गितस्य बालक उसके बाद जब गर्भ से बाहर जब बालक आता है तो उसमें बाल बाल्यवस्था आती है कौमार अवस्था आती है औ यौवन अवस्था आती है और वृद्धावस्था इसी का नाम है कार्याणा यही कललादि इस स्थूल शरीर में रहते हैं किसमें रहते हैं इस स्थूल शरीर में रहते हैं सब के सब माने वो कललादी रहते हैं जब गर्भस्थ शिशु में वो उनके रहते हुए वो तो रहेंगे ही और जब बाहर पैदा होगा तो ये नई चीजें कौन आ जाएंगी बालक बालक कहलाएगा फिर थोड़ा बड़ा कुमार कहलाएगा फिर क्या कहलाएगा यौवन आ जाएगा फिर बार धक्का इस प्रकार से ये सब कार्य में रहते हैं अपर्ण बुद्धि में धर्म ज्ञान वैराग इत्यादि रहते हैं आठों भाव अब चवालीसवीं कारिका का उपक्रम आ अवगतानी निमित्त नैमित्तिकानी निमित्तस्य कतमन नैमित्तिकम उन्होंने कहा जो आपने बताया कि निमित्त और नैमित्तिक का ज्ञान हो गया निमित्त कौन हो गए धर्मादि जो बुद्धि के आस्थित हैं नैमित्तिक कौन हो गया, गया? शरीर अब कौन में कितना किसमें निमित्त बताना है कथमस्य तू निमित्त इनमें से जो आठ निमित्त हैं उनमें से कौन किसका निमित्त है कतमम नैमित्तकम इन आठों की निमित्त से कौन एक नैमित्तक पैदा होता है तो बताने जा रहा धर्मीन गमनम ऊर्ध्वम गमनम गमनम मधा तावद अधर्मा गमन मधदत्यधर्मेण ताम गमन अधस्ता धर्मेण ज्ञान चाप वर्गो विपर्या दिश्य जो बुद्धि का धर्म नाम का जो निमित्त है उससे व्यक्ति का ऊर्ध गमन होता है माना ऊर्ध लोकों में जाता है जैसे गीता में आया कहते हैं ऊर्ध्म षंती सस्वस्था वही कहें धर्मेण गमन ऊर्धम और भवती अधर्मेण अधस्ता गमनम् और जो अधर्म उसके द्वारा नीचे की योनियों में जाता है ज्ञानीन चाप वर्ग और ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है और इस ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया अज्ञान है तो विपर्यात्मा ने अज्ञानात इस बंधा अज्ञान से क्या हो जाता है बंधन है तो एक ये धर्म किसका निमित्त है उर्धगमन का अधर्म किसका निमित्त है अधोगमन का ज्ञान किसका निमित्त है अपवर्ग का और विपर्य अज्ञान किसका निमित्त है बंधन का यही हो गए निमित्त और नैमित्त यह चीजें हो गई माने गमन धर्म से क्या होता है गमनो होता है ये नैमित्तिक है वही नीचे लेकर धर्मेण गमनो ऊर्ध्व द्विप प्रभति से दीवान जो जो लोक आदि है ऊपर के लोग उन लोकों में क्या करता है धर्म के माध्यम से जाता द्विप्रवृति से लोकेशु और गमनम अधस्तात अधर्मेण भूतल लोक में आता आदमी अधर्म के द्वारा ज्ञाने अपवर्ग ताव प्रकृति ही आरभ्यवत नवे ख्यान करो जब तक विवेक नहीं करता है तभी तक प्रकृति संसार में स्कूल आती है और जो विवेक हो जाता है तो संसार में फिर नहीं आता इसलिए कह रहे हैं तावदेव प्रकृति ही आरभ्यते मैं तब तक प्रकृति आरंभ करती है यावद वत्व्याति करोति पुरुषः जब तक विवेकाख्याति विवेक विज्ञान पुरुष को नहीं तभी तक आवागमन है अथ विवेकाख्या तो यदि विवेकाख्या हो गई सत्या कृतम कृत्यम जो करना तो कर लिया अतः विवेकाख्या प्रतिवर्तते विवेकाख्यातिम्त जो विवेकाख्याति सम्पन्न पुरुष है उसके प्रति प्रकृति अपने आप हट जाती है प्रकृति निवर्तते हटाना नहीं पड़ता है जैसे प्रकाश आया अंधकार अपने भग गया उसको हमको भगाना नहीं पड़ा उसी प्रकार जो ही विवेक विज्ञान होगा प्रकृति अपने आप हट जाएगी इसीलिए विवेकाख्याति मंतम पुरुषम प्रति निवर्तते यदा हु मन बताने जा रहा संख्या चार्य ने का क्या का है विवेक आख्याति पर्यंतम गेयम प्रकृति चेष्टितम मैं प्रकृति से जितना चेष्टित गेय जो संसार विषय है वो विवेक आख्याति पर्यत है विवेक आख्याति की पहले पहले सब कुछ है और जो ही विवेक विज्ञान हो जाएगा व्यक्ता व्यक्त ज्या का ज्ञान हुआ कि मुक्त हो जाएगा इति विपर्यात अतत्व ज्ञानात या लेखन कार्य का विपर्यात इस ते या अतत्व जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता है इस बंधा उसको बंधन होता है अब वो बंधन तीन प्रकार का है कौन कौन लिख रहा त्रिविदा एक प्राकृतिक बंधन एक प्रकृति वाला बंधन है दूसरा बंधन है व्यकृत बंधन है तीसरा क्या है दाग क्षणिकष्य ये तीन प्रकार के बंधन बताए प्राकृत कौन सा बंधन है तो लिख रहे उसकी व्याख्या स्वयं करे त्र प्रकृत उपासते प्रकृति ताकृति बंध मैने प्राकृत बंध किन का है जो केवल प्रकृति का उपासना करते प्रकृत आत्मज्ञा मैंने आत्मज्ञान के पहले प्रकृति में प्रकृति में माने प्रकृति को उपासना करेगा तो माने प्रकृति में उनका लय होगा इसलिए वो क्या कह लगा प्राकृतिक बंध या पुराने प्रकृति लयान प्रतुच्छते वो प्राकृत बंध प्रत्युच्य प्राकृतिक क्या कहते प्रकृति के लय को प्राप्त होना ये हो गया हमारा प्राकृत बंध कैसे होता है तो पूर्ण शत सहस्त्र तो अक्त चिंतक माने जो पूर्णम शत सहाम मेरे कह रहे हैं कि सत सहा्रम मैंने सैकड़ों वर्ष पर्यंत जब पूर्ण तब तक प्रकृति के चिंतक रहते हैं माए बंधन में हजारों वर्ष बंधन में पड़े रहते कौन अव्यक्त व्यक्त चिंतका पूर्णम शत शाह्रम तिष्ठ वहाँ हजारों हजारों वर्ष तक प्रकृति में पड़े रहते एक बंधन वो ये हो गया विकारिको बंधस्तेषा ये विकारान माने उनके जो विकार प्रकृति का विकार कौन हुआ बुद्धि अहंकार मन इंद्री तनमात्राए और भूत उनके लिए कहने जा रहा वैकारिको बंध तेषा ये विकारान एव भूत इंद्र अहंकार बुद्धि पुरुष बुद्धिया उपास थे वो कहते हैं या बुद्धि ही पुरुष है मन ही पुरुष है अर्थात इंद्री ही आत्मा है ये कौन होगा चार वाक आदि उनका कौन सा बंधन कहलाएगा वो व्यकृत बंधन कहलाएगा उसके लिए, लिए माने वाह बंधा तेसाम विकारान्य एव व्यकृत बंधाव कौन चार वाक आदि सब व्यकृत बंधन के अंतर्गत आते हैं अब व्यक्त चिंता जो प्रकृति भाव परान वो प्राकृत हो गए और जो हमारे स्थूल शरीर के चिंतक है देह इंद्री में रमण करने वाले हैं वो सब होगा व्ययकृत बंधन हो गया अब विकारान भूत इंद्रिया प्रति तान प्रति इदम उच्चते कहते हैं पौराणिक लोग क्या कहते हैं दस मनोमंतराण यह इंद्रिय चिंतका जो तो इंद्रिय को आत्मा मानने वाले है वो दस मनोवंतर एक मनवंतर कितने का होता है तो ये एक मनोवंत्र दस मनोवंतर पर्यंत इंद्री चिंतका का यह प्रकृत माने उसी बंधन में पड़े रहते हैं उसके बाद दूसरे कौन होता भौतिकास्तु सतम पूर्णम सहास्रम तु अभिमानिका जो शरीर को आत्मा मानने वाले हैं क्या मानने वाले हैं भौतिका शरीर को आत्मा पूर्णम सहास्रम हजारों हजारों परन्त तो वहीं वो पड़े रहते इतनी अभिमानिका बौद्धा दस सहसराणी तिष्ट विगत जरा उन्होंने लो बौद्ध लोग इतने दिन तक रहते है तो कहा दस सहसाणी तिठंती तो एक खाली अमी विधे मैंने विधेयक मुक्त नहीं अर्थ करना है विविध देव विशिष्टा जनन मरण प्रवाह पति दक्षिण दक्षिणा संबंधा दाक्षिणिका उन्होंने कहा की जितने जो भी दे हैं हजारों हजारों वर्ष पर्यंत जो चलते रहते हैं जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, जो मकान दुकान बनवा करके लोगों को देना मतलब ये होगा इष्टापूर्त कर्म नहीं मानसिक एक तरह का इनको इष्टा दो प्रकार इष्टापूर्त दत्त कर्म होते हैं तो जब बावड़ी बनवाना कुआं बनवाना ये सब करके किसी को दान करना तो इससे कहां करेंगे ये भी क्या है दाक्षिणी का बंधन ये दक्षिणा दा, वाला बंधन है ये भी क्या है बंधन है इसे इसका नाम है दाक्षिण विदेहा उन्होंने विविध देह विशिष्ट उन्हें जो विविध देह विशिष्ट हैं, जनन मरण प्रवाह पति तत्वात दक्षिण संबंधा दक्षिणा संबंधा उनका लक्षण है वही ए तुखल अमी विदेहा प्राकृतिको बंध प्राकृतिक बंध है इष्टापूर्ति दाक्षिणी का इष्टापूर्त जो कर्म है उनके द्वारा अत इमे ग्रामा इष्टापूर्ति दत्तम दुपाशे मने गांव को देना इनको इन्हीं का नाम क्या इष्टापूर्त कर्म कहलाते हैं अतः उपास धूमम अभिशम वो धूम मन चंद्र लोक को प्राप्त होते हैं यही बंधन है दक्षिणा वाला भी इसलिए कहने जा रहे हैं इष्टापूर्त दाक्षिणिका पुनर् तत्वानभिज्ञो हो क्यों तत्व को नहीं जानता है पुरुष तत्व के अनभिज्ञ है अतः इष्टापूर्तकारी कामोपहत मनाबद्ध थे काम से उसका मन क्या ढक दिया गया है कामनाओं के चक्कर में आ गया है इसलिए वो भी बंधन में पड़ जाता है अतः कामुहूतपन्न ये तीन प्रकार कितने सुंदर बंधन दिए इन्हीं बंधनों में पड़े हुए लोग हैं कौन लोग है? जो अतत्व ज्ञान है जिनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ इन्हीं तीन बंधनों में पड़े हैं अब बताने जा रहे हैं और जो एक तो हो गया धर्म का भी बता दिया अधर्म का बताया दोनों बताया ज्ञान का भी बताया अज्ञान का तो इन चार भावों को बता दिया अब धर्म की बाधा धर्म ज्ञान और वैराग्य तो पहले धर्मेन्द्र गमन ऊर्ध्वम ज्ञान से वर्ग हो गया अब वैराग्य से क्या होता बताने जा रहे हैं पैतालीसवा कारिका में वैराग्य से और ऐश्वर्य से अनैश्वर्य से अब अवैराग्य से, से क्या होने वाला फल बताने जा रहे हैं वैराग्यात प्रगति लय कैराग्य से क्या होता प्रगति में लय होता क्यों क्यों अभी तत्व तो ज्ञान नहीं हुआ वैराग मात्र हुआ तो प्रगति में ही लय होगा अतः वैराग्यात प्रकति लया संसारो भवती राज वैराग का विरोधी कौन है राग इसलिए राग से क्या होगा वैराग से क्या होगा संसार में रहेगा वो वही का राजसात रागा संसारो भवती मान संसार का निमित्त क्या है तो राजस राग है ऐश्वर्या अभिघाता और जो ऐश्वर्य नाम है जो सिद्धि को है उसके अभिघात विनाश नहीं होगा सर्वत्र अर्मण करने लगेगा विपर्यात अनैश्वर्यात विपर्या मन अनैश्वर्यात तद विपर्यासाह मान वहां विघात हो जाएगा पहले उससे विघात का भाव हो गया यहाँ क्या हो जाएगा विघात हो जाएगा उसको अब लिखने जा रहे हैं टीका कार वैराग्या प्रकृति क्यों प्रकृति लय होता भैया वैराग्य तो अच्छा काम है धर्म से ऊपर ले गया ज्ञान से अपवर्ग हुआ और वैराग्य से आपने कहा प्रकृति लय इसलिए पुरुष तत्व अन्य वैराग्य मात्रा प्रकृति लय जो पुरुष तत्व से अनभिज्ञ रहित है वैराग्य मात्र से प्रकति लय है यदि उसको पुरुष तत्व ज्ञान है वैराग्य है तो नहीं प्रकृति लय वो तो मुक्त तो हो जाएगा अपवर्ग हो जाएगा इसलिए तत्व ज्ञान अनभिज्ञ से वैराग्य मात्रा प्रकृति प्रकृति ग्रहण प्रकृति कार्य प्रकृति से आ लेना प्रकृति का जो कार्य है महद अहंकार भूतेन्द्रीय तेसाम आत्मबुद्धिया उपासनासु लया उनको आत्मबुद्धि से उसने उपासना की इसलिए उसमें उसका लय हो जाएगा संसारो भवती राजसात रागात राजसात इतने रजसु दुखत्वात रज दुखमय रज का धर्म क्या दुख होना दुखत्वात क्यों था भगवान कहते हैं कि दुखा संसार दुख का आलय है इसलिए दुखत्वात संसार राजस् क्या हो जाएगा संसार संसार में मतलब दुख उसको होगा उन्होंने दुख में पढ़ा रहेगा क्या पढ़ा रहेगा दुख में ऐश्वर्यात अभिघाता कस्य विघाता इच्छाया जो इच्छा होगी वही आपको सिद्धि मिल जाएगी ऐश्वर्य यदि हो गया नौ सिद्धि इनके आ ईश्वरों ही यदिच्छ तत्को जैसे अन्न दर्शन में यद्यपि ने क्या ईश्वर नहीं है क्योंकि ईश्वरवादी नहीं है फिर यहाँ क्या ले कर ईश्वरों ही ईश्वर का तात्पर्य है ईश्वर ये संपन्न अणिमादी जो सिद्ध संपन्न व्यक्ति वही क्या यहाँ ईश्वर है जो पुरुष जो अणिमादी संपन्न जो व्यक्ति है यदिच्छ तत्कोत जो चाहता है वही उसको हो जाता है ये की सिद्धि का फल विपर्यात अन जो ईश्वर संपन्न व्यक्ति नहीं है वह विपर्यासा सर्वत्र इच्छा विघाता कुछ जो चाहेगा वो वह नहीं करेगा ये कौन हो गया अन ईश्वर इच्छा का विघात हो जाएगा उलटा हो जाएगा इसे सूचिता माने इच्छा की पूर्ति किससे होगी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को जो चाहेगा वही हो जाएगा और अनैश्वर्य संपन्न व्यक्ति की इच्छाओं का विघात हो जाएगा और जो संकल्प करे वो पूर्ण नहीं होगा अब सोलहवीं क्या ना मैं सैतालीसवीं सहिता, कारिका को उपक्रम कर रहे हैं आपने एक एक बुद्धि के धर्म को बता दे एक बुद्धि का जो धर्म है धर्मेण्वगमनम ज्ञाने न अपवर्गा वैराग्या प्रकृति लया से अभी अभिघाता माने जो चाहेगा वो हो जाएगा ये सात्विक हो हो गए तामस वाला गया अधर्म उसके द्वारा अधागमन हो गया उसके द्वारा क्या अज्ञान से क्या हो गया जो ज्ञान का विपरीत तो बंधन हो गया तीन बिंद बंधन हो गया प्राकृतिक प्राकृतिक और दाक्षिण बंधन उसके बाद आया वैराग्य से बताया और अवैराग्य से क्या दुख हो गया संसार में और अनैश्वर्य से क्या हो गया इच्छाओं का विघात ये एक एक निमित्त से एक एक नैमित्तकों को बता दिया अतः बुद्धि धर्मान और कहने बुद्धि के जो धर्मान धर्मादीन अष्टौ मैंने जो बुद्धि के जो धर्म धर्मिला कितने हैं आठ हैं चार सात्विक और चार तामसिक इसी लिए बुद्धि धर्मान धर्मादीन अष्टौ भावान समा व्यासाभ्याम मान समास माने संक्षिप्त व्यास माने विस्तृत माने भेद के भेद के भेद के भेद ये क्या हो गया विस्तार हो गया और समाज माने संक्षिप्त वही कहना है बुद्धि धर्मान कौन बुद्धि के धर्म है धर्मादीन अष्टौ भावान इनको भावी कहते हैं समास व्यास छोड़ा हे उपाधे आंदर सही तुम जो मुक्त होना चाहते हैं किनको छोड़ना है किनको ग्रहण करना है इस बात को दिखाने के लिए प्रथमश तावत समासम आह कितने गिन के बता देंगे फिर एक एक उनकी लक्षण बताएंगे आगे इसलिए पहले समस्त करके बताने जा रहे हैं कि तावत समासम आ संक्षेपेण उस बुद्ध के जो धर्म आठ हैं मुख्युओं को उनको छोड़ना है कि उनको पकड़ना है इसलिए उनको पहले समास पूर्वक बता रहे हैं सत्यय सर्गहा मैने धर्म धर्म ये इसका नाम क्या है बुद्धि का सर्ग बुद्धि की सृष्टि इसका नाम क्या है बुद्धि की सृष्टि इसे लेकर आए ऐस प्रत्यय प्रत्यय माना था बुद्धि सर्ग माने सृष्टि माने बुद्धि की सृष्टि है एस प्रत्यय सर्ग कौन प्रत्यय सर्ग है विपर्या अशक्ति तुष्ट सिद्ध्याख्या विपर्य हो जाना किसका विपर्य हो जाना धर्म का माने मान अध तुष्टि और जो सिद्धियां ये किसका है बुद्धि का केल सब इसका खेल है बुद्धि की सृष्टि है सब हो ले किन्न जा रहे और गुण वैषम्यात गुण वैषम्य विमरदात तस् भेदास्तु पंचाशत गुण वैषम्य के भेद से उसी का प्रत्यय सर्ग कितने भेद हो जाते हैं पंचाशत पचास भेद हो जाते हैं कौन का पचास भेद होगा विपर्य शक्ति तुष्टि और सिद्धि ये कितने थे चार थे और इन चार का भेद कितना हो जाएगा पंचाशत पचास नौ बताएंगे सिद्धि अष्ट सिद्धि अष्ट तुष्टि फिर असक्ति पर सब गिनते गिनते हम लोग गिनना गिनने गे पचास हो जाएगा पहले लिखने जाए कि प्रत्यय सर्ग से क्या लिया जाए प्रत्यय माने क्या होता है अभी तक तो लिखा नहीं नया सद प्रयोग कर दिया तो कर प्रतियति हैं प्रतीयती अनिय बुद्धि जो बोध का कारण है बुद्धि प्रत्यय माने बुद्धि उसका सर्ग माने उसकी सृष्टि उसका नाम प्रत्यय सर्ग स तत्र विपर्य विपर्य कर विपर्य मैं अज्ञान विरोधी पहले ज्ञान का ईश्वर था इसलिए विपर्य अज्ञान विपर्य कहते हैं अज्ञान को व संशय विपर्य भेदात अयथार्थ ज्ञान त्रिविध न संशय विपर्य भेदात विपर्य का मतलब उल्टा अज्ञान वही कहना विपर्य अज्ञान अविद्या बुद्धि धर्म माने अज्ञान उसी का नाम अविद्या कर नहीं पा रहे बुद्धि विवेक नहीं कर पा रहे मन नहीं कुछ कर पा रहा है यही हुआ सामर्थ्य शून्यता अशक्ति कर्ण वैकल्य हेतु कहा बुद्धि धर्म कर्ण के वैकल्यता के कारण माना जिसे इंद्री है इंद्री के दोष से यदि कर्णता वैकल्यकार इंद्री फूट गई तो आ रूप का ज्ञान नहीं कर पा रहा बेचारा तो ये कर्ण वैकल्य रूप दोष हो ये शक्ति हो गया तो है यद्यपो कहा इंद्री में फिर पराव किसका दोष माना जाता है बुद्धि का ये सब किसका धर्म है कर्ण वैकर्ण तो इंद्रिया है उनका कल वो है तो जो हेतु तो को जो दोष परम्परा कहा गया बुद्धि में इसलिए कर्ण वैकल्य हेतु तो कहा बुद्धि धर्मेव तुष्टि शुद्धि अभी आगे तुष्टि बताएंगे और सिद्धि आगे सब बताने वाले हैं इन तुष्टि और सिद्धि भी किनका धर्म है वह भी बुद्धि का तुष्टि बताएंगे नवध तुष्टि अध्यात्मिक अध्यात्मिक तसरा प्रकृतिपादान काल भाग आख्या वाया विषय प्रमात् पंचता नव तुष्टियो अभिमता ये आगे नौ तुष्टि बताने वाले हैं उसके बारे बताएंगे नौ तुष्टि अष्ट सिद्धि बताने वाले है ऊहा शब्द अध्ययन दुख विघात प्राप्ति ही धान जिद्धि अष्टा सिद्धि अष्टि इक्यावन में क्या आठ सिद्धि का रूपण करने वाले हैं और जो हमारी पचासवीं है उसमें नौ तुष्टियों का निरूपण करेंगे कारिका में वही कहने जा रहे हैं कि तुष्ट सिद्धि अपनी बक्ष माण आगे तुष्ट कहने वाले है ये भी बुद्धि के ही धर्म है ये सब बुद्धि में ही होता है तत्र विपर्याशक्ति तुष्टिषु यथा योग माना जो असक्ति और तुष्टिषु कितने हो गए तीन इनमें यथा योगम सत्ता नाम च धर्मादीनाम ज्ञान वर्जम अंतर भावा माना ज्ञान को छोड़कर बचे कितने धर्म धर्म अधर्म विराग अविराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य और अज्ञान ये सात बचे इन सात का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाएगा विपर्य में किसका अंतर्भाव हो गया हमारा क्या नाम विपर्य में अंतर्भाव हो गया किसका अंतर अंतर्पर्य में हो गया अज्ञान का उसी पर अशक्ति में अनैश्वर्य आदि का तुष्टि में सब का अंतर्भाव हो जाएगा इसलिए सप्ताह नाम धर्मादि नाम ज्ञान बर्जन ज्ञान को छोड़कर इनका अंतर्भाव तीन में हो जाता सिद्धौच ज्ञान और जो बची को अंत में हमारी सिद्धि है उस सिद्धि में ज्ञान का अंतर्भाव हो जाएगा नौ का अंतर्भाव माने आठ का अंतर्भाव तुष्टि तो में है और सिद्धि में ज्ञान का अंतर्भाव ये हो गया समास व्याख्या व्यासम आहा माने विस्तार का बता रहे हैं तस्चा भेदास्तु पंचाशत कितने भेद हो जाते हैं पचास भेद हो जाते हैं स्मात पचास कैसे हो गए है चार पचास पहुंचा दिया तो कहने जा रहे हैं गुण में बैषम्य बिमरदात गुणानाम में माने गुणों का घटना बढ़ना इसी में से एक अधिक बलवता द्वयुर्द्वयोरवा एक न्यून बलाह द्वर्द्वर वाने एक एक अधिक बल वाला हो जाता दो दो कम वाले अथवा दो दो अधिक वाले हो जाते एक एक कम वाला हो जाता एक एक न्यून बल दो दो अधिक वाले हो जाते न्यूनाधक्य इसी का नाम है गुणों का वैषम्य कहीं रजतम बढ़ गया सत्य कम हो गया कहीं सत्य अकेले बढ़ गया रजतम कम हो गए ऐसा कहना चाह रहे हैं न्यूनाधिक मंद मध्यम आधिक्य मात्रया कहीं कम है कहीं मध्यम है कहीं अधिक है मात्रया यथा कार्यम उन्नीयते यथाकार इनका हम क्या कहते हैं गुण वैषम्यों का वह क्या करते हैं विचार करते अनुमान करते हैं न्यूनाधिक मनिष दिवचन का न्यूनाधिक उन्नीयते न्यूनाधिक यथा कार्य उन्नीयते तदिद यही गुणा वैसम्यम घटना और बढ़ना तेन उपमर्द एक न्यून बल एक जो न्यून बल वाला दो के द्वारा उसका उपमर्द माने अभिभाव करने ढक देना वही कहने जाए उस मर्दा एक एक न्यून बल दियोर अभिभावा एक न्यून वाले को कम कर देना दो का अभिभाव हो जाना तस्मात तस्य भेदा पंचाशत उसके कितने भेद हो जाते हैं पचास भेद हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं तो अभी गिनाने शुरू कर रहा है इसी कारिका में सैतालीस कार्य का पहले बताने जा रहे हैं पंच विपर्य भेद योग सूत्र पढ़ेंगे अविद्या स्मिता राग द्वेशा विनिवेशा पंच क्लेषाह ये हो गए विपर्य अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये हो गए पंच विपर्य भेद पहला नंबर में क्या था पांच जोड़ते रहिए पंच विपर्य भेद अविद्यामिता राग द्वेशभिनिवेशा ये जो पंच क्लेष इन्हीं का नाम है विपर्य का भेद हो गया फिर भवंती अशक्तिश्च्य कर्ण वहकल्या कर्ण के मन इंद्रियों की वैकल्यता से अशक्ति नाम का एक धर्म होता है वह कितना है तो अष्टा विंशति भेद उसे कितने भेद हैं अठारह अशक्ति के द्वारा तो अठाविशति अट्ठाईस भेद हैं तुष्टि नौ है और अष्टा सिद्धि पांच विपर्य हो गए माने 28 हो गए हमारे अशक्तिकरण कारण अष्टा बीस मैंने अट्ठाईस पांच बत्तीस अट्ठाईस उन्तीस तीस इक्कीस हो गए कितना हो गए 33 हो जाए और तुष्टि और तुष्टि आठ हो गई तो कितना होगा 41, 41 और नौ सिद्धि हो गई तो हो गए हमारा 50 क्या हो गए 50 हो गए वही लिखने जा रहे हैं अयोध्या स्मिता राग देशा यथा संख्यम द्वेष और अविद्या अभि, ये जो अभिनिवेश हैं इनको इस नाम से यहाँ कहा जाता है कहाँ पर सांख्य में इसको कहते हैं अविद्या का नाम है तम अस्मिता का नाम है क्या मोह और अस्मिता राग का नाम क्या है महामोह द्वेश का नाम है तामिश्र और अभिनिवेश का नाम है अंधता मिश्र पहले पर यथासख्यम तम तमो मोह महामोह तामिश अंधतामिश्र संज्ञ कहा पंच विपर्य विशेष इनका विपर्य हो गया विपर्य प्रभावान अस्मितादी नाम विपर्य स्वाक जी विपर्य से होने वाले कौन है अस्मिता राग देश यद अभिनिवेश यद्य सब अविद्या से होने वाले हैं फिर भी उससे जायमान को भी नाम क्या विपर्य रख दिया क्या रख दिया विपर्य ही रख दिया वही कहने जा रहे हैं विपर्य प्रभाव विपर्य से उत्पन्न होने वाले जो अस्मिता है राग है द्वेष है अभिनिवेश इनमें मूल कौन अविद्या ही कारण है फिर भी विपर्य रूप से कहा विपर्य स्वभाव विपर्य स्वभाव वाले है विपरीत बुद्धि के जनक हैं इसलिए इनको नाम विपर्य है अथवा दूसरा पति यदमा यद अविद्या मान अविद्या का नाम विपर्य न उदार्यती वस्तु अस्मिता दया तत्व जिसको हमारी अविद्या उसी राग द्वेष अभिनिवेश आ जाते हैं संता तद अभिनिवेशनते जिसके व्यक्ति का जिसके अविद्या आती है उसी में अस्मिता आता है उसी में क्या हो जाता है अभिनिवेश हो जाता है उसी को राग होता है उसी को द्वेश होने लगता है अतएव पंच पर्वा अविद्या अविद्या के पांच पर्व है वो लिखने जाते हैं कौन अनित्या दुख आत्मना सुखात्मक आख्यात विद्या अनित्य में नित्य मानना अतिथि में सुच मानना दुख में सुख मानना ये सब क्या है अविद्या का नाम है अथवा अविद्या के पांच वेद हैं। कौन कौन अस्मिता राग देश अभिनिवेश और अविद्या ये पंचकुछ लोग इसका बोलते है पंच पर्वा इसी का नाम है अविद्या आह भगवान वार्ष गण्य वार्ष गण्य का मतलब हुआ कोई सांग शास्त्र का एक आचार है जो अविद्या के पांच भेद मान दिया है क्या मान लेना है पांच भेद अब उनके और आवांतर भेद बताने जा रहा ये है ये किसके है केवल पांच विपर्य के उसके और भेद बताने जा रहे हैं संप्रति पंचा नाम भेदानाम पांच जो विपर्य अविद्या सितारे को देश नभिनिवेश मोह महामोह तामिश्र ये कितने हैं पांच हैं उनके और भेद बताने जा रहा है आवातर भेदान आह भेद तमसो अष्ट विधा तम के कितने हैं आठ भेद है मोह सचा दस विधा के कितने हैं दस के भी कितने हैं दस चाल है ना वही कहने जा रहा भेदस तमसु अष्ट विधा विधो महामोहा और तामिस्त्र अष्ट धा अष्ट दस धा अठारह प्रकार क्या हमारा तामिस्त्र है तथा भवति अंधताम स्त्र उसी प्रकार अष्टादस भेद वाला कौन है अंधताम स्त्र अठारह दूनी छत्तीस हो गया और दस दूनी बीस हो गया और फिर आठ दूनी सोलह हो गया तो ये से कहने जा रहा है कि पहले 8 दूनी 16, 36, 36 दुगन कर दीजिए पहले वह मोह मो के दस है महामोह के दस 20 हैं, और तम के हैं 8 हो गए 28 और फिर 8 अठद दो बार जोड़ना है तो 18 दूनी 36, 36 हुआ छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस और 40 तो अब बचे 24 तो 24, 40, 24 कितने हो गए पचास चौवन लगभग पहुंच गए इतने भेद किसके हो गए पंच विपर्य के अभंतर भेद हो गए कितने चौवन जाके पहुंचा दे रहा है वही घटा रहा भेद तमसा तम माने अविद्या तम कार्थ क्या किया अविद्या को लगाना है तमसा अविद्याया अष्टविधा विधा अष्ट सुतम वाट कौन को घटाने जाए अव्यक्तम अव्यक्त महद अहंकार और पंचतन मात्रा ये हो गए आठ इनमें अनात्मा में आत्मबुद्धि होना यही अविद्या इन आठों क्या मान लिया उसने आत्मा हो गए तम के भेद अविद्या के भेद हैं, आठ कौन कौन तो बता दिया अव्यक्त में आत्मबुद्धि हुआ नंबर एक और महद में आत्मबुद्धि नंबर दो अहंकार आत्म में आत्मबुद्धि होना तो तीन पंचतन मात्राएं में आत्मबुद्धि होना तो पांच तीन आठ वही लेकिन अष्टसु सुत मद अहंकार पंच तन्मात्रु अनात्मसु आत्मबुद्धि ये हुआ अविद्या तम पुनः वही जो आठ है अष्ट विद विषयत् आठ विद विषय होने के नाम है अष्ट विद अविद्या अविद्या अष्टविद नहीं है आठ उसकी विषय विद्या के विषय क्या हो गई आठ प्रकार की हो गई तम हो गया वही अष्टविध विषयत्वाद तस्वीर अष्टविधि मोहस्य अपि अत्रापि अष्टविधा भेदा मोह कितने हैं? आठ प्रकार के भेद हैं। चकारेण अनुसजित हम लोगों ने आगे वाले अन्याय के पीछे से किया तमसुअ अष्टविधा विधा अष्टविधा सचा अष्ट ये लगाना है वो पीछे गलत कर दिया उतना अन्वय करने में मोह सचा अत्रविद भेदा चकारेण अनुसजित देवाहा मैने कौन हुआ अष्टभिद है अष्टम अष्टम विध मईम अणिदा अनिदा, अनिदा लघु तो है ना सब कर वही लगाना देवाहा ही अष्टभिद ऐश्वर्य आसाध्य मन अष्ट विध ईश्वर को लेकर के अमृतत्व अभिमानी ना देवता क्या है अमृतत्व का अभिमान हमारे हो गए अभिमानी जो अणिमादिकम आत्मीय अणिमा लगिमा प्रकाम ईशित भसित जो आठ सिद्धियां हैं उनको अपना उनमें अपनी आत्मा मान लेते है और मोह मोह हो गया इसीलिए कहने जा रहे हैं मोह हो गया उनमें अणिमादिकम आत्मीय सातिकम कही हमेशा ये सिद्धियां बनी रहेंगी ऐसा मानना ये क्या है मोह है सा अभिमन्यंते के देवा देवताओं को हो रहा इसी का नाम है अस्मिता इसी का नाम है मोह ये हुआ अष्ट विध ईश्वर विषय आठ विध ईश्वर का विषय होने के कारण इस मोह का नाम अस्मिता का नाम आठ हो गया अष्ट विधाह दस विधो महामोह पांच रूप रस गंध शब्द पांच हुए दिव्य और पांच हुए अदिव्य पांच नहीं दस ये कहना चाह रहे तो वही कहना है मैंने शब्द दिव्या एक शब्द आदिव्य है एक रूप से दिव्या एक आदिव्य है एक रूप दिव्या एक आदिव्य है एक रस दिव्या एक आदिव्य है और एक क्या गंध दिव्या और आदिव्य है हम लोग आदिव्य का ग्रहण करते हैं और महर्षि योगी लोग दोनों का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये हो गए शब्दादिश पंचसु दिव्या दिव्य तया दिधेश रंजनीयों रा अविद्यामिता राग युग में राग का है और तो राग का यहाँ नाम है महामोह राग होना मतलब महामोह है वही कहने जा राग महा ये दस विधा है इनमें वही कह रहे हैं विशेष रंजनी ये, रंजनी जो विषय है उनमे राग हो जाता है आशक्ति जिसका नाम है इसी का नाम महामोह है सच दस विध विषय तो दस विद विषय को विषय इसलिए दस विध कहलाता है दस विधा तामिश्रहा द्वेषा हतामिश कर द्वेश अष्टादस अठारह प्रकार का है शब्द दस दिव्या दिव्य ही हो गए वो शब्द आदि दस विषया रंजनी और आठ सिद्धि अणिमादि कितने हो गए मिला करके अठारह दस वो हो गए आठ सिद्धि वो हो गए अणिमादि लगीमा जो आठ ऐश्वर्य और वो वो उनका कहना है यदि रंजनीय स्वरूपता ऐश्वर्य आणिमादिकम नो स्वरूपता रंजनीय नहीं किन्तु रंजनीय शब्द उप उपायाय रंजनीय शब्द से उपाय है तेज शब्दादया उपस्थित परस्परण उपस्थित जो परस्पर हैं उपहन्य मान तद उपाया आपस में एक दूसरे के जो विचार का उपघात करते हैं प्रतिकूल आने पर उपघात हो गया अनुकूल वही कर उपहन्य तदुउपायाच अणिमा दिया उनके उपाय कौन है अणिमादी जो अष्ट ऐश्वर्य हैं वो आठ हो गए स्वरूप कोपनी हा जब प्रतिकूल आता है तो उनमें क्या होता आदमी द्वेष हो जाता कूपनी माने द्वेष हो जाता है अतः प्रतिघात होने प्रतिकूल माने ने कह प्रतिघात होता है अणिमा कोई सिद्धि का कोई विक्षुभ कर देगा क्रोध आ जाएगा इसलिए का प्रतिकूले से प्रतिघाते कोपनीय जो कोपने उसमें द्वेष होता है भवंती इसलिए अष्टादश में द्वेष हो गए अणुमादी नाम अलभ्यवाद अब अनमादी नहीं मिलेगी इसलिए उसमें प्रतिहन्यमान हो जाने पर उसको द्वेष होने लगता है स्वरूप कोपनीया भवंती शब्दाधि दस भी सा अणमादिकम अष्ट शब्दादि दस और आठ अण्मादि ईश्वर मिलाकर अष्टादस विषय होता है द्वेष सका तामिश्र अष्ट दस विषय अष्ट दस विधाय तामिश्र अष्ट दस हो गया तथा अंध भवंती अंध अंधतामिश्र के भी कितने भेद हैं अठारह उनका गिना रहे हैं क्या है देवा देवताओं को अष्ट सिद्धि अष्ट ईश्वर सम्पन्न होते हैं खाल अणिमादिकसाद्य आठ विध ऐश्वर्य को प्राप्त हो करके दस विध शब्दादियों का विषयान भुंजाना उन्हें दिव्यादि शब्दों का विषय भोग करते हुए शब्दादया भोग्या शब्दादि भोग्य तदुपाया उसके उपाय अणिमादि सिद्धि है अस्माक असुराद भीपा निश्च्य मतलब यह असुरादी इनको नष्ट मत करें माँ इसमें उपघानिशत मा उप उप उप माँ बिहतिम मा प्रापन ये विनाश को प्राप्त ना हो इसको मानकर अपना स्वरूप मान लेते हैं कि जो इनको हो गया कि जो अणिमादि आष्ट ऐश्वर्य दस वेद दिव्या त्रिवेद से शब्द इन विषयों को भोग करते करते इनको इतनी उनमें आ सकती हो जाती है कि असरादी इनका उपत मत कर दें इनको नष्ट मत कर दें इति बिभ्य के देवा इसी भय में देवता बने रहते हैं अतः ये तदिदम भय का नाम है अभिनवेश अभिद्या स्मिता राग देश अभिनिवेश मान्य होता भय भयम अभिनवेश अंधता मिश्रो अष्ट विषयत्वाक अठा अठादश भेद पंच विकल्पो पांच विकल्प वाला कौन है राग अविद्यामिता का द्वेश आवांतर भेदात कितना लिखा सष्टी आवांतर भेदात द्वासि द्वासठी का मतलब कितना हो गया बासठ द्वासष्टी से कितना है बासठ बताया है कितना बताया है बासठ भेद हो गए इनके कितने हो गए हैं बासठ भेद हो गए ये कारण नहीं तो डॉक्टर और उन्होंने